माँ की बातें स्वामी रितानंद माँ जयराम बाटी में है आज माँ के घर जगतधात्री पूजा है इसलिए माँ अत्यंत व्यस्त है माँ के मुंह में केवल एक ही बात है कैसे करके माँ की पूजा होगी आज सवेरे ही वे ठाकुर की नित्य पूजा करने बैठी है ठाकुर को फल मिष्ठान आदि का बहुत सा नैवेद्य दिया गया है भोग देने के समय माँ ठाकुर को लक्ष्य करके कह रही हैं देखो आज माँ की पूजा है जल्दी जल्दी खा लो मुझे वहां जाना होगा धीरे धीरे और भी कुछ कर रही हैं। ऐसा लगा मानो वे किसी व्यक्ति से बातें कर रही हों। पूजा पूरी करके वे धात्री मंडप में जाकर बैठी और पूजा समाप्त होने तक दीन भाव से प्रतिमा की ओर एकटक दृष्टि से निहारती रहीं। मैं कुआलपाड़ा से सामान खरीद तथा माँ के लिए ठाकुर पूजा के फूल लेकर जयराम बाटी पहुँचा मेरे पहुँचते ही माँ ने कहा मैं सोच रही थी कि तुम अभी आते ही होगे। उसके बाद ही मैं स्नान करने जाऊँगी माँ ने सामान आदि रख कर मुझे मुरमुरा खाने को दिया उसके बाद एक छोटा सा गमछा पहनकर तेल लगाने लगाते लगाते दे हम लोगों के संबंध में बातें करने लगीं अकस्मात वे बोली मैं माँ हूँ इसमें लज्जित होने की क्या बात है उसके बाद वे स्नान करके पूजा के लिए गई एक दिन मैंने सोचा कि माँ से पूछूँगा साधन भजन किस प्रकार करना चाहिए शाम को माँ बरामदे में बैठकर माला जप रही थी पास जाने पर मैं वह सब भूल गया प्रश्न करने की इच्छा ही नहीं हुई माँ से केवल बोला माँ आप मेरा भार ले लीजिए यह कहकर मैं रो उठा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 वह बात कही माँ सुनकर थोड़ा थोड़ा हंसी और बोली कल जब मैं पूजा करूँगी उस समय तुम एक नया वस्त्र लेकर आना पर किसी को खबर न हो दूसरे दिन जब माँ के पास गया तो वे पूजा समाप्त कर नाश्ता करके बरामदे में बैठी मंजन कर रही थी मुझे देखते ही जीव काट कर बोली देखो पूजा हो गई है मैं तो भूल ही गई जो हो मैं मुँह हो लेती हूँ तुम जाकर ठाकुर घर में बैठो माँ ठाकुर घर में आकर बोली दरवाज़ा बंद कर दो वे लोग लड़कियाँ वहाँ हैं पात्र से जल लेकर उन्होंने मेरे शरीर का पर छीटा दिया फिर मेरी नाभि छाती और सिर पर हाथ रखकर उन्होंने मेरे शरीर पर रख कर उन्होंने कुछ किया नए कपड़ों को लेते हुए उन्होंने कहा वह देखो ठाकुर है उनसे बोलो आज मैंने तुम्हें अपना सब भार दिया बाद में वह वस्त्र मेरे हाथ में दे कर बोली आज मैंने तुम्हारे प्राणों के भीतर सन्यास दिया उस समय मेरी अवस्था मानो दिशाहरा व्यक्ति के समान हो गई थी यहाँ तक कि माँ को प्रणाम करने की बात भी भूल गया यह भाव बहुत दिनों तक बना रहा माँ राधू को लेकर कुआलपाड़ा में थी उस समय राधू आसन्न प्रसवा थी